सुधारी विमल यशाय चंद्र की जय पवन सुत धनुमान की जय भाई सब संतन की जय दुआ संख्या <coughs> एक से के बाद अग्को विदभागी आयी विषय लागी लंपट कपटी कुटिली सपने हु संत सभा नहीं देखी संत सभा नहीं देखी काइत वेद सम्मत बानी, बानी। जिनके सूजलाव नहीं जिनके तो तो सूजलाव नहीं हानि मुकुर मलिन अरुनयन बहीना नाम रूप देख किम दीना जिनके यगुन न सगुन विवेका जलपही कल्पित बचन यने का हरिमाया बस जगत ब्रमाही चुअत नाई बातुलभूतरे नहीं बोलही बचन विचारे जिनकृत महामोह मद पाना कर कहा करिए नहीं काना हसन ज हृदय विचारितजो संशय भज राम पद सुनगिर राजकुमारी भ्रम तम रवि कर भचन मम चंद्र सब संतन अभी स्मरण करें कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं शुरू उन्होंने भगवान का पहले उन्होंने ध्यान किया उसके बाद पार्वती जी की प्रश्न की प्रशंसा की कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इससे लोक कल्याण होगा लेकिन उसके बीच में एक बात जो है वो संशय की उन्होंने जो कही कि भगवान राम ब्रह्म है या कोई और है इस प्रकार की जिस बात पूछ दी उसके लिए शंकर जी कहने लगे कि ये इस प्रकार का विचार करना शंका करना उचित नहीं है इस पर तो साथ उन्होंने कह दिया कि देखो ऐसी बातें कौन लोग करते हैं जिनकी की बुद्धि नहीं है ये पामर लोग हैं पाखंडी लोग हैं निकृष्ट लोग हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं और देखते हैं कि जैसा पार्वती जी ने प्रश्न पूछ दिया था संसार में बहुत लोग इसी प्रकार के पूछते रहते हैं ऐसी बात बोलते रहते हैं कि अगर परमात्मा पर है तो उसका उतार लेने जुड़ते क्या अवतार होते ही नहीं ऐसे जने कितने बोलते रहते हैं ऐसे लोगों के लिए शंकर जी ने बोल दिया कि कहा सुनाई ऐसा अधम नर जो लोग अधम लोग हैं वो ऐसी बातें करते हैं भय उनकी ग्रसेज मोह पिशाच मोह ने मोह रूपी पिशाच ने जिनकी गर्दन पकड़ रखी है बुद्धि बिगाड़ ली है वही इस प्रकार की बातें बोलते हैं पाखंडी ये लोग पाखंडी है वो बोलते हैं इस प्रकार हरिपद विमुख जिन्हें भगवान के कमान करीते ही नहीं है कुछ समझते ही नहीं है जहाँ नहीं झूठ में सात क्या है मिथ्या क्या है उन्हें कुछ पता ही नहीं है वे लोग इस प्रकार की उनकी सीधी बातें हटाए सटाये बोलते हैं उसी क्रम में मैंने इस दोहे से मालूम पड़ता है की शंकर जी को ये बात पसंद नहीं आई और उनको इस पर प्रतिक्रिया प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई एक प्रकार से क्रोध सा उनको आया कि ये बात बहुत गलत बात है ऐसे नहीं करनी चाहिए क्यों करते हैं लोग बाग इसका कारण भी बताते हैं देखो ये लोग बाग जो है अधमधर कैसे हो गए पाखंडी क्या बात है तब उनको जो है उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही विखंडित है बहुत ही दुर्बल व्यक्तित्व व्यक्ति तो है बुद्धि उनकी बहुत ही हीन प्रकार की है इसलिए ऐसा करते हैं कहते हैं, कोविद, भागी, काई, मन लागी मन रूपी दर्पण के ऊपर जमी हुई है, की, इसके कारण से उनको ये सब बात को समझ में नहीं आती अज्ञा माने अज्ञानी जिनको की बिल्कुल ज्ञान नहीं है अकोविद माने जिनको की विजडम कोई नहीं है समझदारी जिनको की नहीं है अंध माने ज्ञानांध है उनकी बुद्धि किसे अपने ज्ञान के नेत्र जिनके की बंद है अंधे हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता अभागी ये दुर्भाग्य की बात है कोई बहुत बड़ी महिमा की बात थोड़ा ही है कि अगर कोई कहे कि हम अज्ञानी है तो देखो कितनी महिमा की बात है कितने महान हैं ऐसे थोड़ा ही है अगर किसी को सत्य का ज्ञान नहीं तो दुर्भाग्य की बात है अगर किसी के मन के ऊपर विषयों की काई लगी हुई है तो ये दुर्भाग्य की बात है इसके कारण व्यक्ति जब ज्ञान में होगा और दुख भोगेगा फिर ये संसार एक क्रम इस प्रकार से स्थिति की व्यवस्था ऐसे है इसलिए कहते हैं कि मैंने कारण बता दिया यहाँ तो जब कारण समझ में आ जाए तो उसके दूर करने का उपाय करना चाहिए जैसे मन के ऊपर विषयों की काई लगी हुई है तो मन से विषयों का कर त्याग करना चाहिए विषय जो है वो मन को कलुषित करते हैं और फिर अज्ञानता उत्पन्न होती है और फिर सत्य का ज्ञान नहीं रह जाता व्यक्ति को भटकता है फिर गुलत रास्ते पड़ जाता है विषय के मान्य क्या है ये शब्द स्पर्शरूप रसगंध ये विषय है पांच विषय कहलाते हैं पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, है स्रोत्रादि पांच ज्ञान इंद्रियां हैं उन ज्ञान इंद्रियों से इन पांच विषयों को ग्रहण करते हैं विषय अनुकूल होते हैं तो सुख लगता है प्रतिकूल होते हैं तो दुख लगता है तो इन विषयों को अनुकूल समझ करके सुखदायी समझ करके उनमें प्रीत रखना उनमें अर्मण करना ये विषयों की प्रीति है और ये मन के ऊपर एक काई जैसी जमा कर देती है मन को मलिन करती रहती है विषयों में प्रीत न हो तो मन बुद्धि शुद्ध रहे ये अब कहते हैं कि लंपट कपटी कुटिल विषय की सपने संत सभा नहीं देखी अब कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो लम्पट होते हैं लम्पट मना अधर्म के मार्ग पर चलने वाले लंपट लोग हैं पर धना अपहरण करने वाले पर स्त्री करने वाले ऐसे लोग जो है वो लंपट लोग कहलाते हैं, कपटी कपटी माने मन में कुछ बात है ऊपर से कुछ दिखा रहे हैं लोगों को धोखा दे रहे हैं ऐसे कपटी स्वभाव वाले कुटिल माने लोगों को पीड़ा पहुँचाने में ही चतुर हैं जो इस प्रकार के लोग कुटिल स्वभाव के लिए जिनमें की ऐसे दुर्गुण है और सपने संत सभा ने देखी ऐसे लोग संत सभा में सत्संग में इनको कोई प्रीति होती नहीं और सपने में भी सत्संग में नहीं भाग लिया संत सभा में कभी भूल चुप से पहुंच जाए तो वहां कुछ इस प्रकार की चर्चा हो सही रास्तों की ज्ञान की बात की हो उनको पता भी लगे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं इससे क्या हानि होने वाली है तो उन्हें पता भी चले अब जब सत्संग में जाएंगे नहीं तो उन्हें अपनी गलती का पता नहीं लगता वे अब कपटी है तो अपने आप को समझते हैं हम बड़े चतुर हैं कितने बुद्धिमान है दुनिया में इतना कोई नहीं कि हम ऐसा कपट कर लेते हैं दूसरों का ऐसा दुख अपने मन से ही अपने आप प्रशंसा भी करते रहते हैं अपने ही कपट की लेकिन ये सबका सब व्यक्ति का जो है ये है अपने आप ही अपना विदास है इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने सपने में संत सभा नहीं देखी और कहीं पर बेद असम्मत बानी ऐसे लोग जो वो बोलते हैं तो कैसी बातें बोलते हैं मनगणंत बातें बोलते हैं अज्ञान की गलत बातें और वेद असम्मत वाणी जो वेद सम्मत नहीं है ऐसी बातें बोलते हैं वेद सम्मत माने वेद जो कुछ कहते हैं वैसी ही बात बोलना तो वेद सम्मत बात हो गई माने बात व्यक्ति को वही बोलना चाहिए वही समझना चाहिए जो कि वेद कहते हैं वेद वृद्ध बात करेगा तो वो व्यक्ति अज्ञान का लक्षण स्वयं अपनी करेगा और समाज को भी हान पहुंचाएगा इसलिए प्रामाणिक सत्य क्या है जो वेद कहते हैं वो प्रामाणिक बात है उसी को स्वीकार करे धारण करे चित्त में और उसी को लोगों को बतावे तब तो उसकी बोलना सही बोलना है और वेद बोलने के माने है गलत बात बोलना <coughs> मिथ्या बात बोलना और वैसा बोलने वाले व्यक्ति स्वयं अपने हाथ उठाते हैं कहा वेद असमत मानी ऐसे लम्पुटी कुटी कुटिल इत्यादि व्यक्ति जो है ये दुर्गुणी स्वभाव के व्यक्ति इनके बुद्धि में जो बातें आती हैं वो वेद बातें बा आती हैं जिनके सूझ लाभ नहीं हानि और उनको ये भी नहीं दिखाई देता है कि परिणाम क्या होगा लाभ होगी कि हानि होगा कोई उनको समझ में नहीं आता जो कुछ कर रहे हैं वो समझते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं बड़ा अच्छा होगा लेकिन फल देखते हैं उसके उसके बाद दुख फल उनको भोगना पड़ता है इसलिए कहते हैं जिनके सूझ लाभ नहीं हानि जिनके लाभ हानि कुछ समझती नहीं वही वेद बातें करते हैं और विरोध बुद्ध आचरण भी करते हैं मुकुर मलिन और नयन विहीना मुकुर मयन नयन मलिन माने जिनका की मन रूपी दर्पण महिला है और नयन विहीना और आंखें भी नहीं है तो राम रूप देखें कि दीना वे भला भगवान का स्वरूप क्या जाने कैसे दिखाई देगा कि बहुत प्रसिद्ध छपाइयों में से ये कि भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते सबके हृदय में परमात्मा बास करता दिखाई क्यों नहीं देता तो दो बातें एक बात तो ये कि मन मनमैला है इसलिए भगवान नहीं दिखाई देते दूसरी बात क्यों नहीं दिखाई देते देखने के लिए आंखें चाहिए सो आंखें नहीं है इसलिए नहीं दिखाई देता ये तुलसीदास की भाषा है अपनी भक्ति की भाषा इस प्रकार से बोलते हैं काव्यात्मक भाषा है वेदांत में कहेंगे कि जिन्होंने धर्म का पालन करते हुए निष्काम कर्म करते हुए चित्त को शुद्ध नहीं किया वे परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते तम गुण रो गुण दूर हो सत्य गुण की प्राप्ति हो तो ये चित्त शुद्ध कहलाएगा जब सत्यगुण की अधिकता होगी मन में वैराग्य आएगा तब परमात्मा के प्राप्त करने का अधिकारी व्यक्ति बनेगा एक बात ये तो उसको जी कहते मुकुर मलिन उसमें आ गई ये बात नईन बीना के मन तात्पर्य क्या है कि जब व्यक्ति को परमात्मा के प्राप्त ज्ञान प्राप्त करने का पर्याप्त प्रमाण मिलता है तो परमात्मा का दर्शन होता है <hans> जैसे आंखों से किसी वस्तु को कोई व्यक्ति देखे तो जब पर्याप्त प्रमाण आंखों का उपलब्ध होता है तब कोई वस्तु दिखाई देती है जैसे सामने रखी हुई कोई वस्तु है तो व्यक्ति को कब दिखाई देगी जब उसकी आंखें हों तब दिखाई देगी और आंखें भी हों वो स्वस्थ हों, तब दिखाई देगा और स्वस्थ आंखें भी जब खोले हो और उस वस्तु की तरफ देख रहा हो तब दिखाई देगा इतनी बातें साफ साफ है अगर इतनी बातें पूरी होंगी तो वो तो वस्तु अवश्य दिखाई देगी ना दिखाई देने का कोई प्रश्न ही नहीं अब किसी की आंखें स्वस्थ हैं, खुली भी है और जो वस्तु तो उसी तरफ उसकी दृष्टि भी है और फिर भी कोई कहते वस्तु तो रखी हुई है हमें नहीं दिखाई देती है इसको मैंने झूठ बात वो तो, तो दिखाई दिखाई देगी क्योंकि दिखाई देने की जितनी कंडीशन है जितनी की उसके बीच जो जो बातें चाहिए वो सब उपलब्ध है तो क्यों नहीं दिखाई देगा तो दिखाई देगा ही दिखाई देगा अगर आपके सामने एक घड़ी रख दी जाए आप उसकी तरफ देखो कि हमें तो नहीं दिखाई देती यहां कोई चीज है तो इसके माने क्या झूठ बोल रहे हैं? जब आप देख रहे हैं आंखें खुली हैं, आपको घड़ी में नहीं दिखाई दे रही है और तो घड़ी वहां मौजूद है तो न दिखाई दे क्या सवाल मैंने क्या है कि मैंने पर्याप्त प्रमाण होता है तो ज्ञान अवश्य होता है इसलिए परमात्मा के लिए जो प्रमाण है वो अगर उपलब्ध हो तो परमात्मा अवश्य दिखाई दे न दिखाई देने कोई सवाल है नहीं लोग यही शंका करते हैं परमात्मा है कि नहीं है हाँ? तो न होने का कोई सवाल ही नहीं तो है ही सर्वत तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता क्योंकि उसके लिए जितना प्रमाण चाहिए वो नहीं है <clears throat> दिखाई देने के लिए जो साधन होने चाहिए वो आपके पास नहीं है तो नहीं दिखाई देगा दिखाई देने के साधन क्या है कि हमारा चित्त जो है परमात्मा की तरफ उन्मुख हो चित्त शुद्ध भी हो और परमात्मा की तरफ उन्मुख भी हो और उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कराने वाला शास्त्र भी हो इतनी बातें चाहिए शास्त्र का प्रमाण शुद्ध चित्त और वो चित्त भी परमात्मा की तरफ अभिमुख तीन बातें अगर हों तो परमात्मा के दर्शन का पर्याप्त प्रमाण हो गया और उस व्यक्ति को परमात्मा का दर्शन न हो तो तुलसीदास जमान तुलसीदास जी कहते हैं कि हम जमानत लेते हैं उसकी हमारी गर्दन काट देना अगर ना दिखाई दे तो दूसरी जगह उनकी दोहाबली की एक दोहा है उसमें उसमें तुलसीदास ही कहते हैं इतने पर नाम मिले तुलसीदास जमान तो यह है कि बात ये कि कोई भी कई के पर भगवान होता तो दिखाई देता ये गलत बात है भगवान तो है लेकिन देखने की आंखें नहीं है देखने की सामर्थ नहीं है देखने के लिए जो प्रमाण चाहिए वो नहीं है बस और क्या <coughs> इसलिए कहते हैं कि मुकुर मलिन और नयन विहीना ये दोनों असाधन है माने साधन नहीं है अगर मन मलिन है तो परमात्मा के दर्शन का साधन नहीं है और नयन बिही के माने परमात्मा के दर्शन के लिए जो प्रमाण चाहिए वो प्रमाण उपलब्ध नहीं है तो परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे तो कहते राम रूप देखे किम दीना तो भला लोग भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं <coughs> फिर कहते हैं जिनके अगुण न सगुण विवेका जिनके निर्गुण सगुण का विवेक नहीं है जलपहि कल्पित बचन अनेका वे अनेक जलपित बचन बोलते हैं माने मनमानी बातें अपने बोलते रहते हैं ज्ञान तो नहीं, है नहीं उस परमात्मा के सम्बन्ध परमात्मा को देखा है न जानते है न सुना है न शास्त्रों को देखा है वो अपने मनमानी बातें परमात्मा के संबंध में बोलते रहते हैं देखो अज्ञान होना कोई उतनी बड़ी समस्या नहीं है कोई दोष उतना बड़ा नहीं अज्ञान होता है तो अज्ञान दूर भी हो जाता है लेकिन अज्ञान होने के बाद कोई व्यक्ति अपने अज्ञान को ही ज्ञान मान ले और उसकी हड़दर्मी करने लगे तो उसका कोई इलाज नहीं फिर, फिर क्या कैसा होगा फिर कैसे दूर होगा अगर कोई समझे भाई हमें इस बात का ज्ञान नहीं है तो, तो ज्ञान का साधन उपलब्ध कराया जाए तो उसके द्वारा वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा और है तो अज्ञान लेकिन वो समझता यही हमारा ज्ञान है और कुछ है ही नहीं इसके अलावा तो आप उससे कहो कि भाई तुम ये जो है ये तुम ये नहीं जानते ऐसा यहाँ हम सब जानते हैं और सब जानते तो फिर कौन बता रहे उसको और कैसे वो सीखे और कैसे अज्ञान दूर हो उसका दरवाजे ही बंद बहुत बार लोगों के साथ में यही होता है कि है ज्ञान लेकिन उसी को ज्ञान माने हुए हैं और उसको दरवाजा उनका बंद उसके बाद वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई उपाय नहीं उनके लिए वो अज्ञान में ही बने रहेंगे अपने हट के कारण तो ऐसे लोग फिर तो जो हैं वो शास्त्र विरुद्ध उल्टी सीधी बातें अपने मन बातें अपनी जो उनकी बुद्धि में आती है ज्ञान में उन्ही बातों को बोलते रहते हैं उनको नहीं पता चलता कि परमात्मा है भी कि नहीं है और है भी तो सगुण किसे कहते हैं निर्गुण किसे कहते हैं निर्गुण संगण का संबंध क्या है वो कैसे उसके दर्शन होते हैं कहाँ कैसा उसका रूप है ये कुछ उन्हें पता नहीं होता ये कहते हैं शंकर हरि माया बस जगत भ्रमा ही ऐसे लोग जो है भगवान की माया के कारण संसार में भटकते रहते हैं ये माया के बस में माया का प्रभाव यही है कि जो व्यक्ति माया के प्रभाव में होता है वो उस माया में ही रहकर के ठीक समझता है उसे वो ये समझता है माया के चक्कर में इसे छुटकारा हो जाए माया का एक काम तो भ्रम उत्पन्न करना है और भ्रम में ही दृढ़ता उत्पन्न करना भी माया का काम है यही सत्य है जैसे यद्यपि ये जगत जो है वो परिवर्तनशील है विनाशी है मिथ्या है लेकिन लोग कहेंगे हमें तो बिल्कुल सत्य दिखाई देता और सत्य दिखाई देता तो सत्य ही है ऐसी माने रहेंगे वो ये भी नहीं सोचेंगे कि अगर ये मिथ्या कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है ध्यान दो जरा अरे हमें जब सत्य दिखाई देता तो हम क्यों इनके पीछे पीछे पड़ेंगे सत्य है बस हमें सत्य दिखाई देता है सत्य छुट्टी हो रही बस ये माया का प्रभाव है माया के प्रभाव के कारण से व्यक्ति सत्य की तरफ जा नहीं सकता अपने असत्य में ही ज्ञान में ही उसी में पड़ा रहेगा Hmm. तो हरी माया बस जगत भ्रमाही उत्ति न ही, ही कहा अघटित ना ही उन्हें कुछ भी कहना असंभव उनके लिए घटित माने जो सार्थक दिखाई दे सही हो अघटित माने असंभव उनके लिए कुछ भी कह देना संभव है असंभव कुछ भी नहीं है सब कुछ कह सकते हैं जैसे यही कहते हैं कि कहा परमात्मा है है ही नहीं बोलो ऐसी बातें भी बोल देना ये भी असंभव नहीं उनके लिए बोल देना तो ये भी बोलते हैं कि परमात्मा बड़ा अन्यायी है भी बोल सकते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि सत्य क्या झूठ क्या है कहा क्या है क्या नहीं है अज्ञान में कोई भी कुछ भी बड़बड़ाता रहे जैसे सन्नपात हो जाए तो बेहोशी अवस्था में कुछ भी बोलता रहे ऐसे करके, करके वो अपने अज्ञान के सन्नपात में कुछ भी बोलते रहे कुछ भी कह सकते हैं तब तो सिद्धांत बताते हैं कि देखो विचार करके सही बात न बोलने वाले कौन कौन है उनकी गणना बताते चार प्रकार के व्यक्ति हैं। ये चार और व्यक्ति जो है वो बिना विचारे बोलते हैं। और उनकी बात कभी सही वही नहीं होती उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए बातुल भूत विवश मत बारे ए नहीं बोले ही बचन विचारे बातुल बहुत बातुल ये <क्थे> लोग जो है वो बिना विचारे बोलते है <क्थ> भूत विवश जो भूतों के बस में है भूत में जिनके सिर पर भूत आ गए तो वो कोई अपने आप थोड़े बोल भूत बोल रहा है उनके सिर पर इसलिए भूत विवश मतवारे मैंने जिन्होंने नशा खा रखा है वो मतवारे चाहे भांगकर नशा खाए हो चाहे शराब पिए हों तो वो कुछ भी बोले ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं एक बार एक जो है वो आसाम की तरफ से एक व्यक्ति आ रहा था वो था मिलिट्री का छुट्टी लेकर के आ रहा था तो मिल्ट्री में तमाम तो शराब मिलती पीने के लिए वहां पर भी तो वो अपने टाइम पर नौ बजे दस बजे तक जब रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में सोने का टाइम था वो अपने शराब पिए तो रंग मचाया था दूसरे की सीट पर कब्जा जमाया झगड़ा उसे कर रहा था जैसे तैसे धक्का वक्का दे दबा करके समझा बुझा करके और टीटी वगैरह को बुला बुलू करके उससे जगह खाली कराएगी उसको किनारे उसके रिजर्वेशन थाने उसके पास तो तो जमीन पे लेटा लाटा किसी तरह से जाकर के बहुत रात में <kuh> जब सवेरे उठा तब उसके बाद में माफी मांगने लगा सबसे <kuh> क्योंकि सवेरे तक तो नशा उतर गया तो जैसी बातें रात में बोल रहा था उसमें और सवेरे की बातों में बहुत अंतर हो गया <kuh> तो जब नशे में होता तो कोई ठीक ठिकाने बात थोड़ी करता अपमानजनक बातें भी कर दिया जो होश में आया तो उसका नशा उतर गया तो कहते हैं जो मतवारी के माने जो नशा खाने वाले पीने वाले व्यक्ति हैं व्यवहार में समाज में भी लोग बाग जानते हैं कई न सिटा सीधा बोल रहा है शराबी तो लोग तो आ रही बगने दो शराबी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते इसलिए भगवान भी कहते है गर्जी कहते है और चौथे व्यक्ति हुए है जिन्हें महामोह मद तीन तो ये हो गए चौथे जिन्होंने महामोह का मतपान किया है दिन कर कहा करिए नहीं काना ऐसे लोगों की बात को कान नहीं करना चाहिए मैंने सुनना नहीं चाहिए ध्यान नहीं देना चाहिए उनकी चार प्रकार के व्यक्ति हो गए बातुल दूसरे भूत विवश तीसरे मतवारे चौथे महामोह में पड़े हुए व्यक्ति ये चार प्रकार के व्यक्ति ते नहीं वो वचन विचारे ये चारों प्रकार के व्यक्ति बिना विचारे हुए बातें बोलते हैं माने उन बातों में कोई सत्यता नहीं होती सार्थकता नहीं होती दिन कर कहा करिए नहीं कहा ना कहते इनकी बात को तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए सुनना नहीं चाहिए बकने दो शराबी बकर बकने दो बड़बड़िया आदमी बहुत बोलने वाला बोल रहा है बोलने दो का करना उसको अब को, उसको को जवान पर किसी की लगाम थोड़ी लगाई जा सकती किसी को रोका थोड़ा जा सकता बकरा अपने बकने दो ऐसे कहते हैं ये भूत आ जाए किसी के कभी कभी लोग आए कहते भूत भी आते हैं अब भूत भी आते हैं तो कैसा चिल्लाता है कैसे बोलता है क्या करता है देखो उसको तो वो भी कोई सोच सो समझ नहीं तो भूत वाला अब जब उसके भूत उतर जाए उसके बाद कहो तुमने ऐसा कहा था वो कह, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा क्यों कि वो कहने वाला उस समय तो भूत था वो उत्साह नहीं इसलिए कह मैंने कभी नहीं कराया था तो ये सब कहते हैं कि देखो ये व्यवहार की भी शिक्षा है और मुख्य बात तो ये अज्ञान की बात है इसलिए कहते हैं जिन कृत महामोह पदमाना महामोह के माने जिनको कि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं परमात्मा का ज्ञान नहीं जगत का जीवन का ज्ञान नहीं तो उनको जिनको ज्ञान नहीं तो ठीक ठिकाने उनकी बुद्धि नहीं तब वो क्या बोलेंगे मोटी बातें बोलते रहेंगे कहीं प्रपंच की बातें करेंगे निंदा की बातें करेंगे अहंकार अपना दिखाएंगे कहीं कुछ करेंगे बस यही करते रहेंगे काम करेंगे जरा सा अपनी महिमा बताएंगे बड़ा भारी हमने काम किया इतना कोई कर नहीं सकता ऐसे करके सब बोलते हैं अरे बोलते रहते हैं सबको अपने अपने मन को ऐसी संतोष होता है तो बोलने तो लोगों को ऐसे क्या करा ये तो संसार का ऐसी तरीका है गलत बोलते रहते असल हृदय विचार कहते हैं शंकर जी पार्वती से देखो हृदय में ऐसा विचार करके तज संशय भज पद संशय छोड़ो माने ये मोह की बातें हैं कि परमात्मा कौन और है सगुण रूप निर्गुण रूप परमात्मा ये कही है मुख्य बात यह है तो जिस पार्वती जी का प्रश्न ये था कि भगवान कोई और है तो उसके लिए शंकर जी पहले तो ये कहते हैं कि ये बातें अज्ञानियों की बातें हैं और इनका संशय नहीं करना चाहिए अब सगुण और निर्गुण का रूप क्या है वो आगे बताते हैं कि सगुण क्या है निर्गुण क्या है क्या विवेक होना चाहिए कैसी समझ होनी चाहिए शास्त्र मत क्या है वो सब आगे बताएंगे फिर इसलिए कहते सुन गिरिराज कुमार की हे राजकुमार सुनो भ्रम तम भ्रम तम रवि कर तुम्हारा भ्रम तो अंधकार के समान है और हमारे वचन जो है सूर्य के समान है जैसे कि सूर्य के उदय पर अंधकार मिट जाता है ऐसी हमारी बात के ऊपर तुम ध्यान दो तो तुम्हारा सारा भ्रम मिट जाएगा भ्रमर रूपी अंधकार जाता रहेगा प्रकाश आ जाएगा सत्य का ज्ञान तुम्हें दिखाई देने लगेगा सब बात साफ साफ समझ में आ रहेगी इसलिए तुम सावधानी पूर्वक हमारी बात को सुनो शंकर जी इस बात को इसलिए कहते हैं ऐसा नहीं कि अपने ज्ञान का अहंकार बताते हैं ये कहते हैं देखो ज्ञान ही अज्ञान को मिटा सकता है इसलिए ज्ञान की जब बात हो तो उसे सावधानी पूर्वक सुननी चाहिए अगर कोई ज्ञान का आदर नहीं करेगा सुनेगा नहीं मनुष्य के कान में वो बात जाएगी नहीं और जाए भी तो इस कान से जाए उस कान से निकल जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति का अज्ञान यथावत बना रहेगा तो वो मिट नहीं सकता इसलिए अज्ञान को मिटाने के कि बहुत कान खोल करके सावधानी से सुने जब कोई कान खोल करके सुनता है तो कान तो खुले रहते हैं तो कोई बंदू थोड़े रहते हैं लेकिन जब कान खोल करके सुनता है तो आंखें खुल, जा खुल जाती हैं जब आंखें खुल जाती हैं तो पता चलता कि अब कान खोले कानों को और आंखों का संबंध लगता है कुछ है। आंखें बंद इसके माने कान बंद वैसे आंखें बंद करके भी सुना जा सकता है लेकिन व्यवहार में सामान्य नियम ये कि आंखें बंद तो कान बंद बहुत सावधानी से कोई व्यक्ति सुन लेगा जितनी सावधानी सुनेगा कान खोल करके उतनी आंखें भी खुलती चली जाएंगे आश्चर्य लगेगा अच्छा ऐसा भी है अच्छा ऐसा भी है तो आंखें खुलती चली जाएंगी उसको और सुनते भी है उत्पन्न होता है तब कहते हैं उसकी आंखें खुल गई क्या हुआ कि अब हमारी आंखें खुली इसके माने क्या अब ज्ञान हो जाएगा आखे खुलने के माने ज्ञान आना आंखें बंद रही तो अभी तक तो हमारी आंखें बंद थी बंद माने हमें समझ ही नहीं थी अज्ञान था आंखें बंद के माने अज्ञान आंखें खुलने के माने ज्ञान तो इसलिए शंकर जी समझाते हैं पार्वती से कि देखो इसलिए जो हम बता रहे हैं उसको सावधानी पूर्वक तुम सुनो आंखें कान खोल करके इस बात को समझ लो ठीक ठीक तो मुख्य बात जो समझाने की है और जो एक प्रकार से कहना चाहिए रामचरित का अथवा तुलसीदास जी का मुख्य संदेश है वो यही है जो वेदों का सार भी है और दूसरी राशि भी उसको ये कहना चाहते हैं कि परमात्मा एक ही है उसी का निर्गुण रूप भी है उसी का सगुण रूप भी है वो दोनों मिलकर के परमात्मा एक ही है ऐसा भी नहीं केवल निर्गुण हो ऐसा भी नहीं कि केवल सगुण हो ऐसा भी नहीं कि निर्गुण और सगुण दो दो हो बल्कि एक ही परमात्मा है जो निर्गुण भी हो सगुण भी है तो इसमें बुद्धि में आपत्ति यही आती है कि एक निर्गुण के माने जिसमें कि तीन गुणों से रहित है परे है पर तूसरा तीनों गुणों से सहित है तो ये तो एक दूसरे की विपरीत बातें लगती हैं तब तो विपरीत होते हुए भी दोनों बातें कैसे एक साथ संभव है ये बात संभव इसी बात को तुलसीदास जी पहले बता देते हैं अब आगे जब भगवान की कथा भगवान राम का अवतार होगा तो इसके माना जो यहाँ बता देते हैं कि जो निर्गुण आकार पर ब्रह्म परमात्मा सदा विद्यमान देने वाला है उसी ने उतार लिया तो उस भगवान राम ने उनकी लीलाओं को जब सुनें तो निर्गुण रूप को भूलने जाए कि वही परमात्मा सगुण रूप में विद्यमान यहाँ पर इन प्रकार की लीलाएं कर रहा है तो दोनों में तालमेल बुद्धि में बराबर बना रहे इसलिए पहले शुरू शुरू सुरु में ये बात बता देते हैं। आगे देखिए सगुण सगुन अगुण नहीं नहीं कछु भेदा, गाही मुनि पुराण बुध भेदा अगुनय रूपयी भगत प्रेम बस सो होई जो गुण रही सगुन सुई कैसे जल ही नुपल जैसे जासुनाम भ्रम तिरी पतंगा, पतंगा। तेह किम कही अति मोह प्रसंगा राम सच्चिदानंद दिनेशा नयिता मोहन सावेश सहज प्रकाश रूप भगवा नयिता पुनः विज्ञान बिहान हरस विषाद ज्ञान अज्ञान धर्म राम धर्मये ब्रह्म व्यापक जगजाना परमानंद परेश पुराण पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट पर रघुमणिम रसा सुई कहे शिव नाय उथ श्यावर रामचंद्र की जय पत सुत हनुमान की जय आत्मा दो हो एक निर्गुण अलग हो सगुण अलग हो ऐसा नहीं है एक ही दोनों है गाँव ही मुनि पुराण बुद्ध वेदा गावही माने बार बार बोलते रहते हैं ये कहते ही रहते हैं मुनि लोग भी ऐसे ही कहते हैं पुराणों में भी ऐसे ही कहा गया है वेदों में भी यही कहा गया जो परमात्मा को जानते हैं ऐसे ज्ञानमान व्यक्ति हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं कि निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं वो एक ही है माने जो लोग केवल निर्गुण जैसे कबीरदास जैसे केवल निर्गुण राम को मानते हैं तो उनका खंडन हो गया <coughs> कुछ लोग रामानुजाचार्य जैसे लोग कुछ लोग सगुण रूप भगवान का मानते हैं निर्गुण नहीं मानते हैं उनका भी खंडन हो गया <coughs> मान वो अधूरी अधूरी बात बोलते है पूरी बात नहीं कहते हैं पूरी बात यह है कि निर्गुण सगुण दोनों ब्रह्म एक ही है दोनों में कोई भेद नहीं है <coughs> ऐसे हो गया अगुण अलग अज जो कहते हैं जो अगुण है अगुण है तो अरूप भी है उसका कोई रूप नहीं है अलग मन है वो फिर दिखाई देने वाला भी नहीं इंद्री गोचर भी नहीं है अज जोई लेकिन जो, जो अनादि अनंत है नित्य विद्यमान ऐसा परमात्मा भगत प्रेम बस सगुण सु वही भक्तों के प्रेम के कारण से सगुण रूप भी धारण कर लेता है तब ये हुआ जो जो अगुण है वही सगुण है एक बात हो गई दूसरी बात यह अगुण अरूप है और सगुण जो है वो रूप सहित है माने अगुण जो है वो निराकार है अरूप जो है निराकार है और सगुण साकार है तो निर्गुण और सगुण निराकार और साकार ये दोनों एक ही परमात्मा के रूप है अलग माने जो निर्गुण है वो अलग है माने वो दिखने वाला नहीं है इंद्री गोचर नहीं है लेकिन सगुण जो है वो इंद्री गोचर भी है आंखों से भी दिखाई देता है बुद्धिग्राही भी है उसको कह दिया जो है वो वो सगुण हो गया अज माने वो निर्गुण ब्रह्म है वो तो अज है उसका जन्म नहीं होता लेकिन सगुण ब्रह्म वो क्या है अवतार लेता है मान उसका जन्म होता है तो इस प्रकार से दोनों के लक्षण एक दूसरे की विपरीत दिखाई देते हैं तो भी दोनों एक है अब देखो इसके लिए बहुत शुद्ध बुद्धि चाहिए तब ये बात समझ में आए कि दोनों एक कैसे हो सकते हैं अगर बुद्धि में ऊपरी ऊपरी बुद्धि स्थूल बुद्धि हुई बैरमुखी बुद्धि हुई तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि दो विपरीत लक्षण वाली वस्तुएं एक ही हों संसारण तो नहीं ऐसे दिखाई देता कि एक वस्तु तो ऐसी हो जिसका कोई आकार नहीं हो और वही वस्तु तो दूसरी हो जिसका कि आकार भी हो तो जो आकार नहीं होगा तो उसका निराकार होगी वो वस्तु तो। और जिसका कि आकार होगा तो वो बिना आकार की नहीं होगी तो संसार में एक आकार वाली वस्तु बिना आकार वाली वस्तु ऐसे होंगी तो जो जिस प्रकार की है वो वैसी ही होगी लेकिन परमात्मा के संबंध में ऐसा है कि परमात्मा दोनों प्रकार का एक साथ है निर्गुण भी है और तो साकार भी है निराकार भी है साकार भी है निर्गुण भी है सगुण भी है न कभी उत्पन्न होने वाला अनादि है और वो अवतार लेकर के आदिवंत भी बनता है प्रकट होता वहां से उसका जन्म कहा जाता है इस प्रकार से विपरीत लक्षण उसके परमात्मा में है तो अब ये जब दो उल्टी उल्टी बातें हो गईं, तब प्रश्न ये पूछेगा कोई कि जो गुण रहित सगुण सु कैसे जो निर्गुण है वो फिर सगुण कैसे हो सकता है यह प्रश्न आएगा तो उसका उत्तर बताते हैं उसका उत्तर ये है कि जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे कि उसको समझने के लिए ऐसे देखो जैसे जल और बर्फ पानी पानी में पड़ा हुआ बर्फ इन दोनों को देखो दोनों में क्या अंतर है पानी जो है बिना आकार का है बर्फ में आकार है पानी कठोर नहीं है लेकिन बर्फ कठोर है इन दोनों में अंतर क्या है तत्वता दोनों है पानी बर्फ भी पानी का तत्व कुछ नहीं पानी तो पानी है ही है और बर्फ में भी पानी पानी तो है उसमें पानी का अलावा और बर्फ में है क्या ऐसे ही देखते हैं कि जैसे कि पानी और बर्फ दोनों एक ही जैसे हैं तो वो पानी ही ने एक रूप धारण कर लिया तो बर्फ बन गया ऐसे ही परमात्मा जो जल की तरह से बिना आकार रूप का है उसने एक आकार धारण कर लिया तो सगुण बन गया वो आकारवान बन गया बस उस आकार में जैसे वो आकार ने अपना आकार छोड़ दिया तो बिना आकार का हो गया तो निर्गुण परमा हो गया जैसे बर्फ पिघल गया तो पानी फिर बना बनाया तो पानी की अवस्था तो नित्य है पानी है तो भी है पानी बर्फ है तो भी पानी है बर्फ पिघल गई तो भी पानी है हाँ। लेकिन मध्य में कुछ काल के लिए बर्फ का रूप दिखाई देता इसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म तो अज है अनादिकाल से हमेशा से निर्गुण ब्रह्म तो है ही है लेकिन उसने अवतार लिया जितने काल तक उसने अवतार लेकर के लीलाएं की उतने काल तक उसका रूप रहा और उसके बाद में रूप डर करके फिर तो निर्गुण रूप में फिर आ गया वैसे रूप तो उसका फिर बना बनाया लेकिन कहे कि निर्गुण ब्रह्म जितना निर्गुण ब्रह्म है वो सब सगुण साकार हो जाता हो और फिर निर्गुण रह जाता हो ऐसे नहीं है जैसे अगर बर्फ से पानी से बर्फ बन जाए तो दुनिया में जितना जल है वो सब बर्फ थोड़े बन जाता है उसका कुछ जल जो है वो बर्फ बन गया बाकी पानी पानी बने हुआ है इतना बड़ा समुद्र है अटलांटिक में उत्तरी ध्रुव में भी समुद्र है वहां भी पानी भरा हुआ है तो वहां ठंडा होने के कारण वहां बर्फ जम जाती है लेकिन भूमध रेखा के ऊपर बारह महीने में से किसी महीने पर नहीं जमती वहाँ का पानी पानी बना रहता है इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा तो निर्गुण रूप में तो सदा सदा सर्वत्र विद्यमान है ही है जहाँ उसने अपनी माया शक्ति को दिखाया उसके प्रभाव के कारण से उस परमात्मा का एक मानो एक अंश एक भाग उसका सगुण रूप उसका बन गया तो जितना भाग सगुण रूप बन गया आकार वाला बन गया उतना बन गया बाकी निर्गुण तो है ही है निर्गुण कभी समाप्त नहीं होता सदा एक समान बना रहता है सगुण रूप धारण करता है और रूप को समेट भी लेता है तो निर्गुण सगुण ये दोनों वो एक ही ब्रह्म है अलग अलग नहीं है ये बताने के लिए उदाहरण इस प्रकार से बता दिया जासु नाम मेरे पतंगा अब फिर कहते हैं कि ऐसा परमात्मा जो है वो इसको कभी अज्ञान नहीं होता परमात्मा ज्ञान स्वरूप है दूसरी समस्या ये थी पार्वती ने कहा कि ये राम जो ये इनको सीताहरण हो गया तो इनको ये भी पता नहीं लगा सीता जी कौन ले गया हुँ? और सर्वज्ञ कहलाते हैं तो भगवान है ब्रह्म है तो ये कहते हैं कि शंकर जी कहते हैं देखो उनको अज्ञान कभी हो ही नहीं सकता जब निर्गुण रूप में है तब भी उनको कोई अज्ञान नहीं और सगुण साकार रूप धारण करते हैं तब भी उनको कोई अज्ञान नहीं अज्ञान तो उनको कभी कोई होता ही नहीं <laughs> उन जिनका कि नाम जो है भ्रम रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है तेई कहिए विमोह प्रसंगा, उनको भला मोह हो जाए अज्ञान में आ जाए तो वो कैसे हो सकते हैं भगवान राम तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, और ज्ञान स्वरूप है स्वयं उनका नाम तक कितना प्रभावशाली है कि उनका नाम लेकर के लोगों का अज्ञान मिट जाता है उन भगवान में अज्ञान कभी आ जाए मोह आ जाए ये कैसे कभी संभव ये हो ही नहीं सकता इसलिए जैसे निर्गुण रूप भगवान ज्ञान स्वरूप है ऐसे ही सगुण रूप भी भगवान ज्ञान स्वरूप है भगवान राम जो वो अवतार लिए तो भी ज्ञान निधान है सर्वज्ञ हैं। उनमें अज्ञान उस समय भी नहीं अज्ञान की लीला कर रहे हो तो भी वो ज्ञानवान है ऊपर से दिखा रहे हो कि मानो हम ये नहीं जानते किसी से पूछ रहे हों जैसे जब पहुंचे प्रयागराज में भगवान राम तो भरद्वाज मुन से पूछते हैं कि भगवान अब हम कहाँ जाए किस रास्ते से जाएं तो ऐसा लगता है जैसे इनको रास्ता पता नहीं जानते नहीं तो भरद्वाज जी कहते हैं अरे जितने रास्ते हैं सब आप ही आप के बनाए हुए हैं आपके लिए कौन सा रास्ता छिपा हुआ चांदिस रास्ते से जाओ लेकिन अगर पूछते ही हो तो जाओ तुम्हारे साथ हम चादी से भेजे देते हैं ये रास्ता आपको बता देंगे तो रास्ता पूछना रास्ता बताना ये लीला है लेकिन ये भरद्वाज जैसे कह देते हैं कि तुम्हें सब रास्ते मालूम है तुम्हें कहीं कोई रास्ते का ज्ञान न हो ऐसा नहीं तो माने उनको सब ज्ञान फिर भी है लेकिन लीला के रूप में पूछते हैं ऐसा लगता है उनको कभी तो होते अज्ञान तो कभी भगवान राम को है ही नहीं सदा ज्ञान नहीं। जब उनकी लीलाओं में अज्ञान दिखाई दे तो भी ज्ञान शुरू तो लीलाएं क्या है एक्टिंग है एक प्रकार की नाटक है नाटक तो आप जानते ही नाटककार जैसे एक्टर होते हैं एक्टरों को देखो टीवी के पर आते रहते हैं पिक्चर आती रहती है सिनेमा घर में जाओ तो वहां देखो तो वही एक्टर तरह तरह की एक्टिंग करता रहता है तो जब वो एक्टिंग मानो एक धनी मानी एक्टर जो एक एक फिल्म में एक्टिंग करने के लिए लाखों क्या करोड़ों तक रुपए मांगता है अभी आप अखबार में एक दिन निकला कि अमिताभ बच्चन को अब भी एक एक करोड़ डेढ़ करोड़ एक एक फिल्म में एक्टिंग करने के लिए उसकी उनका जो वो होता है वो अनुबंध वो इतने इतने पैसे का होता है इतना पैसा लेता है अब वो इतना पैसा लेने के बाद में एक्टिंग करे तो उससे कहा कहा जाए भैया भिखारी की एक्टिंग करो तो जो भिखारी की एक्टिंग कर देगा हा? किसी प्रकार की गाड़ी वाड़ी बना करके खपड़पड़ देकर के शरीर को दुबला पतला बना करके सूखा मुखा करके सड़क के किनारे लाठी डंडा लेकर के कमर झुका करके और दांत दिखा करके घिघा करके भीख मांगता दिखाई दे जाएगा लेकिन जिस समय वो भीख मांग रहा होगा तो क्या भूल जाएगा कि हमने एक करोड़ का जो हमने ये सब एक्टिंग करने के लिए पैसा लिया है और उसके लिए हमें इतनी धनी हमारे पास है हा? उसको ऐसा थोड़े लगेगा हम भिखारी हैं तब कह जब तुम्हारे पास एक करोड़ रुपए के तो तुम्हें पैसे मिले से एक्टिंग करने के लिए तो तुम भीख क्यों मांगते हो तो कहते हैं भीख तो लोगों को दिखाने के लिए एक्टिंग की मांगते हैं भिखारी का भेष धारण करने का ही हमें एक लाख रुपए मिला एक करोड़ रुपए मिला <laughs> क्यों भाई क्यों भिखारी का भेष करते हो क्योंकि लोग देखते है तो लोगों को अच्छा लगता है और लोग भागों उनको अच्छा लगता है तो पिक्चर देखते है पैसे देते हैं और फिर प्रोड्यूसर फिर वो पैसे हमको देता है। लोगों को अच्छा लगता है दिखारी की एक्टिंग लोगों को अच्छी लगती है तो इसलिए वो देखते हैं पैसे देते हैं उसके लिए ऐसे ही भगवान कहते हैं कि भाई जब तुम निर्गुण राकार होकर के सर्वत्र विद्यमान सबुण रूप क्यों धारण करते हो इसमें कहीं सीताहारण के लिए वियोग रोते हुए घूमो और कहीं जो रास्ता पूछते हुए फिर और कहीं पैरों में कांटे लग रहे हो तो कहीं धनुषमान चला रहे हो कहीं लड़ाई झगड़ा कर रहे हो झंझट में क्यों पढ़ते सब इतने कहते हैं इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे भक्तों को यही अच्छा लगता है हम क्या करें भगत प्रेम बस सगुण भक्तों को यही अच्छा लगता है इसलिए वैसी रूप धारण कर लेते हैं भगवान कोई लीला तो कहते हैं जा सुन भगवान को लेकिन स्वयं भगवान को भ्रम नहीं होता कोई अज्ञान नहीं होता जासु नाम भ्रमत मेरे पतंगा ते किम पतंगे के माने है सूर्य जिसका के नाम ही सूर्य के समान प्रकाशवान तेजो में है और समस्त अंधकार को मिटा देता है ते किम कहिए विमोह प्रसंगा उसको भला विमोह का प्रसंग कैसे होगा माने वो अज्ञान में भला कैसे पढ़ सकता है तो भगवान स्वयं राम परमात्मा कैसे है राम सचिदानंद दिनेशा भगवान राम जो है वो सच्चितांद स्वरूप है ये सच्चितानंद स्वरूप तीनों लक्षण निर्गुण ब्रह्म के कहे जाते हैं जो ब्रह्म सदा जब सृष्टि भी नहीं थी जगत भी नहीं था उस समय भी परमात्मा विद्यमान था तो कैसा था सतस्वरूप चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप उन्हें तीनों शब्दों को मिला करके संध कर दिया तो सच्चितांद हो गया सत्यित्त और आनंद परमात्मा सत्य माने अनादि अनंत होकर के सदा विद्यमान रहने वाला है उसका कभी विनाश नहीं होता कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता ये लक्षण जो उसका सत्यक्षण है दूसरा भगवान चेतना स्वरूप है चेतना जो है वो हो चित्त स्वरूप होने के कारण चेतन कहलाता परमात्मा चेतना कॉन्शियसनेस वो परमात्मा का लक्षण है और तीसरा परमात्मा आनंद स्वरूप है आनंद भी परमात्मा का लक्षण है और तीनों लक्षण जो है वो एक दूसरे के अन्यो नाश्रित है यह एक ही हैं तीनों बिना चेतना के कोई आनंद हो नहीं सकता अगर जल पदार्थ हो और उसको कहें देखो ये बड़ा आनंद में है तो जल पदार्थ को आनंद आनंद तो एक अनुभूति है और जड़ता में कोई जब अनुभूत नहीं जैसे पत्थर है उसमें कोई अनुभूति ऐसी कोई वस्तु नहीं तो आनंद कहाँ से होगा आनंद के लिए तो व्यक्ति को चेतना की आवश्यकता है तो जहां चेतना हो गई वही आनंद होगा हम भी आनंद का हम सब लोग आनंद का अनुभव करते हैं कब चेतना है इसलिए आनंद का अनुभव करते हैं चेतना न हो तो पत्थर की तरह हमको कोई आनंद का अनुभव नहीं हो सकता न सुख का अनुभव हो सकता न दुख का अनुभव हो सकता अनुभव के लिए चेतना चाहिए तो परमात्मा चेतना स्वरूप है उस चेतना में ही आनंद की अनुभूति भी होती है इसलिए आनंद चेतना से अभिन्न है बिना चेतना के आनंद रह सकता अब जैसे कोई जल पदार्थ है मेज है कुर्सी है बिल्डिंग है मकान है तो इन सब वस्तुओं में वस्तुओं में अपने आप को आनंद नहीं है कोई अपने मन में उन वस्तुओं के कारण से आनंद माने तो जो चेतन प्राणी होगा मनुष्य होगा वो अपने मन में आनंद मान लेगा लेकिन दीवालों में आनंद हो लोहे लंगन में आनंद हो पत्थरों में आनंद हो तो वहां तो होने की संभावना नहीं क्योंकि जड़ पदार्थ हैं इसलिए उनमें आनंद नहीं हो सकता ये सब विचार करने की बातें हैं ये शास्त्र विचार करने के लिए उस तरफ ध्यान ले जाते हैं लोग बाग वैसे समझते हैं कोई वस्तु है तो कहते बड़ी सुखदायी है बड़ी सुखदायी है दाई के मैंने देने वाली है सुख देती है अब देती है तो उसमें सुख क्या हो सकता है जड़ वस्तु है वो सुख देती है तो जड़ वस्तु में सुख ही कैसे हो सकता है जब सुख नहीं हो सकता तो सुख दे कैसे सकता है लेकिन फिर भी भ्रम के कारण माया के कारण से व्यक्ति फिर भी मानता रहता है कि सुख देता है सुख देता है ऐसे लगता रहता है उसे इसलिए ये देखना चाहिए जो सत्स्वरूप है उसी में चेतना है जो चेतना है उसी में आनंद है आनंद है तो इसके मन चेतना भी है आनंद और चेतना है तो इसके मन सतस्वरूप भी है तो ये तीनों लक्षण अन्य नाश सत समझो या तीनों एक दूसरे के पूरक समझो या तीनों को एक ही समझो जिस प्रकार समझ में आवे ये परमात्मा के लक्षण है जो सत्य उसी का नाम परमात्मा है जो चेतना है उसी का नाम परमात्मा है जो आनंद है उसी का नाम परमात्मा है इसी का नाम परमात्मा ऐसे नहीं कि परमात्मा एक वस्तु है कोई व्यक्ति वस्तु है और उसकी एक एक विशेषता चेतना है एक विशेषता आनंद है एक विशेषता सत्य है ऐसा नहीं है जो सत है वही परमात्मा है जो चेतना है उसी का नाम परमात्मा है जो आनंद है उसी का नाम परमात्मा है ये ऐसे करके देखना चाहिए इसलिए कहते हैं राम सचिदानंद राम जो है सचित और आनंद है आगे चलकर के और व्याख्या आ जाएगी धीरे धीरे रामायण पढ़ते रहते हैं बार बार देखते रहते हैं जगह जगह आती रहती है वशिष्ठ जी जब भगवान राम का नाम बालक भगवान है उनका जब वशिष्ठ जी उनका जब नामकरण करते हैं तब कहते हैं कि देखो राम सचिदानंद जैसे यहाँ कहते हैं तो जो जो आनंद सिंधु सुखराशि सी करते हैं त्रैलोक सुखाशि सुख सुख धाम नामे सनामा कहते हैं कि जो आनंद का समुद्र है जो आनंद का सिंधु है उसी का नाम राम है आनंद ही आनंद जहां भरा हो भंडार हो तो उस आनंद का क्या दूसरा नाम क्या है कह आनंद का ही नाम राम है उसको राम क्यों कहते हैं क्योंकि वो आनंद सर्वव्यापी है इसलिए उसको राम कहते हैं राम के मान सब्ज करने वाला सब्ज के विद्यमान होने के कारण राम कह देते इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कि भगवान कुछ और हैं और सुख या चेतना कुछ और वस्तु है ऐसे नहीं है चेतना इट जो है उसी का नाम राम है उसी का नाम परमात्मा है तो कहते है, राम सचिता आनंद दिनेशा दिनेश के मन सूर्य के समान है वो जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है उसी परमात्मा सारी जगत को प्रकाशित करता है सारा जगत उसी से उत्पन्न हुआ उसी को प्रकाशित करता है या आगे की पंक्ति में देखते हैं फिर बताते हैं कि देखो जीव किसे कहते हैं तो परमात्मा यहाँ पहले बताते हैं परमात्मा तो सूर्य के समान है और जीव जितने हैं ये सब के सब प्रतिबिंब के समान है तो सच्चिदानंद स्वरूप जो राम है ये ब्रह्म है वो तो सूर्य के समान आकाश में जैसे सूर्य हो और जैसे भूमि के ऊपर जगह जगह पानी भरा हुआ जहाँ कहीं है प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं ये प्रतिबिंब जीव के समान है जीव सब प्रतिबिंब है उसी परमात्मा के इसलिए कह राम सचिदानंद दिनेशा नहीं था मोहन सावलेसा उस परमात्मा को सूर्य समान परमात्मा को कोई अज्ञान नहीं होता जैसे कि सूर्य को कभी अंधकार नहीं होता सूर्य ने कभी अंधकार का अनुभव नहीं किया सूर्य ने कभी अंधकार देखा नहीं ऐसी परमात्मा तो ने कभी अज्ञान नहीं देखा ना ज्ञान को जानता है न ज्ञान देखा है न उसे अज्ञान होता है अज्ञान उसे कोई मतलब नहीं सूर्य को सूर्य को जैसे अंधकार से मतलब नहीं कोई प्रयोजन संबंध उसका नहीं <स्थाँ> आप सूर्य में अंधकार की कल्पना करो तो इतने प्रचंड प्रकाश में अंधकार का कहां उसमें सूर्य का प्रकाश का ध्यान आएगा तो अंधकार अपने आप ही बुद्धि में नहीं आ सकता फिर ऐसी परमात्मा का स्मरण करो तो उसमें अज्ञान की कोई बात ही नहीं होगी परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है वहां अज्ञान का कोई प्रश्न नहीं सहज प्रकाश रूप भगवान और भगवान सहज प्रकाश रूप है जैसे सूर्य सहज प्रकाश रूप सहज प्रकाश रूप बने सूर्य चंद्रमा की तरह नहीं है चंद्रमा सहज प्रकाश रूप नहीं है इसलिए चंद्रमा का प्रकाश कभी घटता है कभी बढ़ता है क्योंकि उसका प्रकाश अन्य से प्राप्त है सूर्य का प्रकाश जितना चंद्रमा के ऊपर पड़ता है चंद्रमा उतना ही प्रकाशित होता है <clears throat> जब चंद्र सूर्य का प्रकाश पूरे चंद्रमा पर पड़ता है तो पूरा चंद्रमा प्रकाशित होता है जब सूर्य का प्रकाश आधे चंद्रमा पड़ता है तो आधा चंद्रमा चमकता है जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के एक किनारे किनारे जरा पड़ता है तो वो चंद्रमा होता है तो मैंने चंद्रमा का प्रकाश अपना प्रकाश नहीं है दूसरे का प्रकाश है लेकिन सूर्य का प्रकाश ऐसे नहीं सूर्य अपने आप से प्रकाशमान इसलिए बारह महीने तीसों दिन चौबीस घंटे वो अपना उसी प्रकार का उतना गोल उतने उसी प्रकार से पूरा का पूरा सब जगह साथ समय समझता रहता है इसलिए परमात्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण से सूर्य के समान होने के कारण से उसमरच मातृ या ज्ञान नहीं सदा से प्रकाशमान लेकिन जीव जो है वो चंद्रमा का समान है जैसे सूर्य का प्रकाश चंदना पड़ता है इसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश जब अंताकरण में पड़ता है तो जीव भाव उत्पन्न होता है जब जीव भाव उत्पन्न होता है तो उसमें जितना प्रकाश परमात्मा का आ पाता है उतनी ज्ञान चेतना जीव को दिखाई देती है और बाकी उसमें अज्ञान भी रहता है जीव में अज्ञान भी है थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी है जो थोड़ा थोड़ा ज्ञान है वो परमात्मा ही का प्रकाश है और जो बाकी व्यक्ति को अपना अज्ञान दिखाई देता है हम ये नहीं जानते वो नहीं जानते गलत समझता है तो ये सब अज्ञान जो है व्यक्ति का जीव का वो अपने कारण से तो इसलिए कह दिए कि देखो कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म हर्ष और विषाद जीव के लक्षण है ज्ञान अज्ञान ये जीव के लक्षण है अहमित अभिमाना अहंकार अभिमान ये भी जीव के धर्म है ये सब जीव के ही धर्म है जितने यहां ज्ञान दिए ये परमात्मा के धर्म नहीं है ब्रह्म के या राम के धर्म नहीं है परमात्मा में हर्ष विषाद नहीं होता सदा प्रसन्न स्वरूप ज्ञान आनंद स्वरूप उसमें तो जीव में हर्ष विषाद कभी हर्ष कभी विषाद परमात्मा सदा ज्ञान स्वरूप है लेकिन जीव में कभी ज्ञान कभी अज्ञान ये जीव का लक्षण है अहमद ही अहंकार अहंकार जीव को ही होता है परमात्मा को कोई अहंकार नहीं अभिमान अभी और अभिमान ये जीव को अभिमान भी होता है परमात्मा को कोई अभिमान नहीं जो व्यक्तिगत अपना अहम की प्रति उसकी मैं और तुम जिस अहंकार के कारण मैं और तुम का भेद दिखाई देता है उसे अहंकार कहते हैं और ये अहंकार की प्रतीक जीव को ही होती है परमात्मा की नहीं होती पानी में दो बाल्टियां रखी हुई दोनों में प्रतिबिंब है तो एक प्रतिबिंब कह सकता है मैं इस बाल्टी का प्रतिबिंब हूं और तुम दूसरी बाल्टी के प्रतिबिंब हो लेकिन सूर्य तो नहीं कह सकता है कि तुम मेरे इस बाल्टी वाले तुम मेरे प्रतिबिंब हो इस बाल्टी वाले तुम मेरे प्रतिबिंब नहीं हो सूर्य कैसे कह सकता है सुरत कहेगा कि तुम भी हमारे प्रतिबिंब हो तुम भी हमारे प्रतिबिंब हो उसके लिए इस प्रकार का भेद नहीं हो सकता बस ऐसी करके जीव जो है अपने आप एक दूसरे के साथ भेद बुद्धि रखते हैं अभिमान रखते हैं अहंकार रखते हैं उन लोगों को जो है वो कभी हर्ष होता है कभी विषाद होता है कुछ मिल जाता है हर्ष हो जाता है कुछ खो जाता है विषाद हो जाता है ये जीव का लक्षण है मान जब तक जीव जीव रहेगा अपने आप को जीव समझेगा तब तक उसके साथ में ये समस्याएं आती रहेंगी जब इससे उद्धार होगा उसका जीव भाव से छुटकारा पाएगा तब उसे परमात्मा भाव आ जाएगा जब परमात्मा समझेगा मेरा वास्तविक स्वरूप असली स्वरूप तो परमात्मा ही है उसी का प्रतिबिंब रूप होकर के हमें हृदय में भाषित हो रहा है तो जहां परमात्मा ज्ञान आया तहां उसका अज्ञान मिट जाता है फिर परमात्मा का ज्ञान उसका ज्ञान हो गया तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना तो कहते भगवान राम कैसे हैं राम ब्रह्म है स्वच्छिदानंद स्वरूप किसके लक्षण है ब्रह्म के राम ब्रह्म स्वच्छदानंद स्वरूप है इसलिए भगवान राम ही ब्रह्म हुए अब देखो ये भगवान राम ने कि राम का अवतार हुआ तो किसका अवतार है ये राम का ब्रह्म का अवतार हुआ यही से साफ साफ बात हो गई कहीं छिपाई तो कहीं नहीं सब बात कह दी लेकिन आगे चल करके कोई भूल जाए तो उसको कोई क्या करे बात तो यहाँ साफ कह दी कि जो ब्रह्म है सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म निर्गुण परमात्मा है उसी ने अवतार लेकर के सगुण रूप दशरथ के यहाँ भगवान राम के रूप में अवतार लिया और व्यापक जग जाना वो व्यापक है व्यापक में सर्वत्र विद्यमान है कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं जाना हो लेकिन एक देसी हो गया महाराजा के यहाँ शरीर धारण कर लिया तो एक स्थान पर हो गया व्यापकता उसकी शरीर के रूप में राम रूप में उसकी व्यापकता न दिखाई दे तो न दिखाई दे लेकिन वो अपने असली रूप में तो व्यापक है सर्वत्र परेश पुराणा वो परमानंद स्वरूप है भगवान राम ब्रह्म परमानंद स्वरूप है भगवान राम परमानंद स्वरूप है परेश के मैने पर के ईश्व मैने पर महेश जैसे कहते हैं तैसे परेश मैंने सब सब देवताओं के भी देवता सबसे महान तीनों लोकों के स्वामी सर्वोपरि उनसे परी और कोई नहीं है ऐसे हैं पुराना पुराना मैंने उनसे प्राचीन कोई नहीं है मैंने अनादि हैं वो और सब जीव उनके बाद उत्पन्न हुए जगत की रचना उनके बाद होती है परमात्मा से पहले क्या था पहले कुछ नहीं था परमात्मा के पहले परमात्मा ही था परमात्मा के बाद सब कुछ है पहले परमात्मा उसके बाद जगत उसी से परमात्मा से जगत की उत्पत्ति हुई इसलिए जगत बाद में परमात्मा कहते हैं जगत बहुत प्राचीन सृष्टि कब की आ बहुत पुरानी सृष्टि है कौन पता लगा हुए कब से चली आ रहे वैज्ञानिक लोग खोज करने लगे इतने करोड़ उतने करोड़ पृथ्वी के ही उसके इतिहास पता लगा रहे है पृथ्वी इतने करोड़ वर्षों पुरानी चलो पृथ्वी इतने करोड़ परसों पुरानी और पृथ्वी जिस सूर्य से टूट करके निकली उस सूर्य कितने करोड़ पुराना और फिर उसके तमाम तारे नक्षत्र कितने पुराने अब कहीं पुरानेपन का पता नहीं चलता लेकिन सस्य बहुत पुरानी है तो भी इस सृष्टि से भी पुराना कौन है परमात्मा जब सृष्टि उत्पन्न नहीं होती तो परमात्मा तभी बना रहा तो उससे पुराना परमात्मा से पुराना कौन हो सकता है इसे जो पुराण तो कहते है भागवत महापुराण शिवपुराण इनको पुराण क्यों कहते हैं पुराण के माना परमात्मा परमात्मा ही पुराण पुरुष परमात्मा है इसलिए उसी का निरूपण इन ग्रंथों में किया गया इसलिए इनको पुराण कहते हैं उन ग्रंथों में जिन ग्रंथों में उस तत्व का वर्णन है जो सबसे प्राचीन है जिससे पुराना कुछ भी नहीं है उस ग्रंथ का क्या नाम रखा जाए पुराण इसलिए वो पुराण तो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश ने भी वो उसको पुरुष भी कहते हैं उस परमात्मा को ये पुरुष कहते हैं पुरुषोत्तम कहते हैं परमात्मा को पुरुषोत्तम प्रसिद्ध प्रसिद्ध माने प्रकर्षण सिद्धा प्रसिद्ध के माने ये सब लोग जानते हैं उसे प्रसिद्ध कहते हैं लेकिन संस्कृत में प्रसिद्ध के माने है सिद्ध के माने जो सिद्ध हो और प्रसिद्ध के माने जो प्रकर्ष रूप से सिद्ध हो जो शास्त्रों के द्वारा अनुभव के द्वारा जो तर्क के द्वारा जो सब प्रकार से सिद्ध होता हो उसका नाम परमात्मा है परमात्मा की सत्ता सब प्रकार से सिद्ध है शास्त्रों से सिद्ध है कि यहाँ शास्त्रों से सिद्ध करते हैं युक्ति से सिद्ध है कहा युक्ति भी सिद्ध करती है परमात्मा है अनुभव सिद्ध करता है कि अनुभव भी सिद्ध करता है परमात्मा तो सब प्रकार से भी तीन ही प्रकार से सिद्ध हो सकता है कोई बात या तो शास्त्र प्रमाणित हो या युक्ति प्रमाणित हो या अनुभव प्रमाणित हो और तीनों प्रकार से परमात्मा का अस्तित्व सिद्ध है इसलिए परमात्मा सब प्रकार से सिद्ध है सब प्रकार से सिद्ध इसलिए प्रसिद्ध है ऐसा परमात्मा और प्रकाश निधि प्रकाश में ना चेतन स्वरूप है वो अपने आप चेतना का भंडार है परमात्मा प्रकाश निधि और प्रकट परावर नाथ और वो ये समस्त जगत उसी का वो जितना भी प्रकट जगत चराचर जितनी भी है सब उसी का स्वरूप है वो परमात्मा ही इंद्री गोचर होकर के प्रकट हुआ तो ये सारी सृष्टि स्थूल सूक्ष्म जितनी सृष्टि है उसी ने उस जगत का रूप धारण किया हुआ है और <Lahak stuff> ये सारे जगत का वो है, के स्वामी है नाथ का मन स्वामी सारा जगत उसी से उत्पन्न हुआ उसी पर आश्रित है इसलिए जगत का वही स्वामी है जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न हो तो घट का स्वामी मिट्टी है मिट्टी के बिना घट रह ही नहीं सकता इसलिए मिट्टी का स्वामी कौन घट का स्वामी कौन कहा मिट्टी है तरंग का स्वामी कौन जल बिना जल के तरंग हो नहीं सकते तरंग उत्पन्न होगी तो जल पर ही आश्रित रहेगी जल में स्थित रहेगी जल में विलीन होगी तो जल जो है तरंग का स्वामी है इसी तरह समस्त जगत का स्वामी जिससे परमात्मा जिस परमात्मा से जगत उत्पन्न हुआ जिस पर आश्रित है ये सब परावर जगत उसी परमात्मा में ही स्थित है परमात्मा उसका स्वामी है रघुकुल मणिम स्वाम सुई के ऐसा जो परमात्मा है वही परमात्मा मेरा स्वामी है भगवान शंकर जी कहते हैं मैं किसका राम राम जपा करता हूँ जिसका नाम जपा करता हूँ यही परमात्मा ऐसा है वही मेरा स्वामी से कहसे नायथ ऐसे कहकर भगवान शंकर जी ने भगवान का स्मरण आ गया संपूर्ण रूप में तो उन्होंने उनको फिर प्रणाम कर लिया मानो उनको अपने हृदय में परमात्मा का उसी प्रकार का अनुभव और दर्शन प्राप्त है जैसे स्मरण किया भगवान अनुभव में आए उसी प्रकार की स्मृति आ गई तो आते ही उन्होंने भगवान शंकर जी ने उनको प्रणाम कर लिया <ileri weather> तो अब ये भगवान का स्वरूप जैसे शंकर जी जिस परमात्मा को सगुण निर्गुण मिला करके समन्वित रूप है सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है अनादि ये परमात्मा के स्वरूप का वर्ण में इसमें आ गया परमात्मा शास्त्र परमात्मा ऐसा परमात्मा है अब इसके अलग कोई परमात्मा माने अपने मन में तो उसकी कल्पना अपनी कल्पना है वो परमात्मा गलत हो सकता है लेकिन परमात्मा ऐसा परमात्मा बिल्कुल है जैसा कि भगवान शंकर जी बोलते हैं निर्गुण सगुण रूप और सच्चिदानंद स्वरूप जो अनादिंत है जो व्यापक है जो कि सब प्रकार से सिद्ध है प्रसिद्ध है ये सब जिसमें की लक्षण जिस परमात्मा के हैं इन लक्षणों से तो परमात्मा निश्चय ही है न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है नान्या स्त्री रघुपते हृदय समय सत्यम बदा च भन किरात्मा भक्ति प्रय्छ रगुपुंगवनिर्भरामे कामोषरिमान श्रीराम जयराम जय जयरा श्रीराम जयराम जय जयरा